गीता तत्व चिंतन पतन का मनोविज्ञान काम से क्रोध की उत्पत्ति जब विषय के बीज से आसक्ति के जल द्वारा काम का अंकुर फूटता है तब उस विषय को अपने अधिकार में लेने की इच्छा होती है अधिकार में न आए तो क्रोध का अनल भीतर में सुलगता है और यदि दूसरे के अधिकार में चला जाए तो विद्वेशाग्नि हमें संतप्त करती है इस काम और क्रोध को गीता में महापापी बताया गया है साथ ही महापेटू भी काम आशा को जन्म देता है और आशा के पूर्ण न होने पर उसकी परिणति क्रोध में होती है यह आशा भी एक विचित्र जंजीर है किसी कवि ने कहा है आशा नाम मनुष्याण काचिद आश्चर्य श्रृंखला यहाब्धा प्रधावंती मुक्ता पंगुवत उसकी विचित्रता यह है कि उससे बंधा हुआ मनुष्य तो दौड़ता है पर उससे मुक्त पुरुष पंगु के समान स्थित रहता है सामान्य श्रृंखला का फल उल्टा होता है जो उससे बंधता है वह तो पंगु के समान चुपचाप बैठा रहता है और जो उससे मुक्त होता है वह इधर उधर दौड़ता फिरता है यही आशा जंजीर का वैचित्र है और यह आशा मनुष्य में सतत काम और क्रोध का संचार करती रहती है जब मनुष्य में क्रोध की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह सम्मोह में पड़ जाता है अंग्रेजी में इसे इन्फेचुएसन कहते हैं तथा अपना ही दृष्टिकोण सही लगता है बाकी सब का गलत जैसा कि हम ऊपर विचार कर चुके हैं पतन का मनोविज्ञान सम्मोह से स्मृति का लोप हो जाता है हमने इतना शास्त्र पढ़ा इतना ज्ञान विचार किया पर बुद्धि में सम्मोह के पैदा होने पर सब कुछ भूल जाता है और वह अंततोगत्वा बुद्धि के नाश का कारण बनता है इसीलिए गीता में काम को ज्ञान विज्ञान नाशनम कहा है बुद्धि नाश से पुरुष का नाश हो जाता है भगवान शंकराचार्य इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं प्रणस्यति पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थ पुरुष के नास का तात्पर्य यह है कि विवेक बुद्धि से हीन हो जाने के कारण वह पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है यह पतन का मनोविज्ञान है साधक को इसका ज्ञान अवश्य में होना चाहिए बारंबार इसका चिंतन हमारे मन को विषयों में जाने से रोकेगा जब तक विषयों में दोष दर्शन नहीं है तब तक मन उधर भागता रहेगा बड़े जोरों की भूख लगी है सामने बढ़िया खीर की कटोरी रखी हुई है खाने की लालसा की तीव्रता की कल्पना की जा सकती है पर यदि कोई हमें बता दे कि कटोरी की खीर में जहर मिला हुआ है तो कितने भी हमें भूख हो हम उधर दृष्टिपात भी नहीं करेंगे कोई यदि जबरदस्ती कटोरी हमारे पास लाना चाहे तो हम उसे दूर ठेल देंगे इसी प्रकार जब तक यह धारणा मन में दृढ़ नहीं हो पाती कि विषयों में काल सर्प के विष से भी अधिक भयंकर जहर छिपा हुआ है तब तक मन बारम्बार उनकी ओर जाता रहेगा और उसका नियंत्रण हमारे लिए कठिन हो जाएगा मनोवेगों के दमन की बजाय दीप्ति यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि साधक को विषयों का चिंतन करने से मना किया गया काम क्रोध को दबाने का उपदेश दिया गया तो क्या इस प्रकार के सप्रेशन से दमन से मानसिक रोग उत्पन्न नहीं हो जाएंगे फिर विषयों के सेवन के बिना क्या कोई मनुष्य रह सकता है विषय सेवन तो अनिवार्य है प्रश्नकर्ता आधुनिक मनोविज्ञान का हवाला देकर कहता है कि मनोवेगों को दबाने से तरह तरह के मानसिक रोग जन्म लेते हैं जो भौतिक दवाओं से दूर नहीं होते आज का मनोविज्ञान मनोवेगों की को खुली छूट देने की सलाह देता है तब गीता का यह उपदेश कहाँ तक सार्थक माना जा सकता है इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण एकांगी है यह ठीक है कि मन के आवेगों को दबाने से मानसिक रोग जन्म लेते हैं पर क्या साथ ही यह भी ठीक नहीं है कि सभी प्रकार के आवेगों को खुली छूट नहीं दी जा सकती क्या समाज मनुष्य को यह छूट दे सकता है कि वह अपने मनोवेगों को इच्छानुसार चरितार्थ करे क्या इससे समाज की स्थिरता बनी रह सकती है दो व्यक्ति यदि विपरीत मनोवेग प्रकट करे तो उसका प्रतिफल क्या होगा अतः आवेगों पर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा उन्हें खुली छूट देने की तरफदारी करना भी अन्य प्रकार की मानसिक कुंठाओं के जन्म का कारण बनेगा उन्हें दबाना भी मानसिक कुंठाओं को जन्म देना है और उन्हें खुली छूट देना भी ऐसी दशा में हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक तरीका है जिससे ये अवांछित मनोवेग धीरे धीरे दूर भी हो जाते हैं और किसी कुंठा या रोग को जन्म भी नहीं देते जब तक खीर को मैं खाद्य मानता हूँ तब तक उसे खाने की लालसा तीव्र रहेगी और खाने से रोकने का प्रयास मुझे मानसिक दमन से उत्पन्न होने वाला रोग पैदा कर सकता है पर यदि मैं जान लूँ कि खीर में विष है तो क्या लालसा के दमन की आवश्यकता होगी बस यही शास्त्रों का दृष्टिकोण है फिर शास्त्र यह तो नहीं कहते कि विषयों का सेवन मत करो वे तो यह कहते हैं कि उनका सेवन किस प्रकार करो वे सप्रेशन दमन का नहीं इल्यूमिनेशन दीप्ति का पथ हमें दिखाते हैं जिसमें विषयों को छोड़ना नहीं पड़ता अपितु तो विषय ही अपने आप हमसे छूट जाते हैं